देवी भागवत सातवां स्कंध देवी का अपना विराट रूप दिखाना देवता बोले माता हम तुम्हारे दीन संतान हैं अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो देवेशी हम तुम्हारे रूप को देखकर डर गए हैं हम जैसी बुद्धि देवताओं द्वारा तुम्हारी कौन सी स्तुति संपन्न हो सकती है तुम्हारा पराक्रम कितना है और कैसा है इसे स्वयं भी नहीं जानता तब वह पराक्रम हम आधुनिक देवताओं के जानने का विषय कैसे हो सकता है भूमंडल प्रशासन करने वाली रूप रूप से से समस्त वेदांतों से तथा रूप को धारण करने वाली भगवती भुवनेश्वरी तुम्हें बार बार नमस्कार है जो अग्नि की उद्गम स्थान है जिनसे सूर्य एवं चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं तथा औषधियों की उत्पत्ति हुई है उन सर्वस्वरूपणी भगवती को प्रणाम है प्राण अपान ब्रिहि यव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य और विधि ये जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है सात सिर वाले प्राण सात समिधाएं सात हवन तथा सात लोक इनका जहाँ से उत्थान होता है उन सर्वस्वरूपणी भगवती के लिए बार बार नमस्कार है जिनके समुद्र पर्वत औसध और संपूर्ण रस उत्पन्न होते हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है यज्ञ दीक्षा यूप दक्षिणा जिचा यजुष तथा साम मंत्र की रचना करने वाली सर्वात्मा भगवती को बार बार नमस्कार है माता आगे पीछे अगल बगल नीचे ऊपर चारों ओर से तुम्हें बार बार प्रणाम है देवे से इस अलौकिक रूप का स्वरण करके हमें वही परम सुंदर सौम्य रूप पुनः दिखाने की कृपा करो दयाल जी कहते हैं राजन भगवती जगदम्बा कृपा की समुद्र है देवताओं को डरे हुए देखकर उन्होंने अपना भयंकर रूप छिपा लिया और उसी क्षण उन्हें अपने मनोहर रूप के दर्शन कराए उस समय देवी पास अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी उनके सभी अंग कोमल थे आंखों में करुणा भरी थी कमल जैसा मुख मुस्कान से शोभा पा रहा था जब देवताओं ने देवी को उस कमने को देखा तब उनका सारा भय भाग गया शांतचित्त होकर हर्षपूर्वक गदगद वाणी से वे भगवती को प्रणाम करने लगे